श्री तुलसीदास जी महाराज श्री लक्ष्मण जी की वंदना करते हुए यह पावन पंक्तिया प्रस्तुत करते हैं, जिनका आशय है कि मैं श्री कमलों की वंदना करता हूं भगवान शर, श्री राम की कीर्ति पताका को भक्तों के हृदय काश में फहराने के लिए जिनका के समान है सहस्त्र मुख वाले शेष भगवान ही भूमि का भय हरण करने के लिए अवतरित हुए हैं कृपा के समुद्र गुणों के भंडार सुमित्रा सुमन श्री लक्ष्मण जी हम पर सदा प्रसन्न रहे श्री लक्ष्मण जी के चरण सचमुच कमल हैं। इस अर्थ में कि कमल का जन्म जल से होता है पर उसका जीवन सूर्य से जुड़ा होता है जहाँ जन्म होता है वहाँ रहकर भी वह वहाँ नहीं रहता सूर्य भगवान उदय होते हैं तो खिल जाता है सूर्य भगवान अस्त होते हैं तो कमल उदास हो जाता है तो जैसे कमल जल में उत्पन्न होने के बाद भी अपना संबंध सूर्य से जोड़कर रखता है इसी तरह लक्ष्मण जी जगत के जल में उत्पन्न तो हुए पर वे भक्तों के हृदय कमल खिलाने वाले सूर्य रूपी श्री राम जी से अपना जीवन जोड़ कर रखते हैं उनकी प्रसन्नता उनकी प्रसन्नता है उनकी उदासी उनकी उदासी है और अब तो ऐसा हो गया उठ गया पर्दा दुई का दर से देख ले अब तेरी तस्वीर मैं हूँ तू मेरी तस्वीर है अब तो हालत यह हो गई कि राम जी का सम्मान उन्हें अपना सम्मान लगता है राम जी का अपमान उन्हें अपना अपमान लगता है क्योंकि उनके जीवन में अभिमान है ही नहीं इसीलिए राम जी के प्रति समर्पित यह जीवन है और लक्ष्मण जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह कि वे कर्म योगी हैं और कर्म योगी इस अर्थ में हैं कि उनके जीवन में कर्मठता तो दिखाई देती है पर कर्ता भाव कहीं नहीं दिखाई देता वे कर्म से जुड़े हैं पर कर्ता भाव की अहमता नहीं है और कर्म के प्रति ममता नहीं है अहमता ममता से मुक्त होकर देखो अहमता से जुड़े तो देह भाव में रहेंगे ममता से जुड़े तो गेह भाव में रहेंगे पर लक्ष्मण जी न देह भाव में रहते हैं न गेह भाव में रहते हैं वे तो राम जी के नेह भाव में रहते हैं इसलिए उनके जैसा कर्मयोगी कोई नहीं बंदों लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता अच्छा एक और अद्भुत बात <coughs> राम जी गुरु जी के पीछे पीछे चलते हैं और लक्ष्मण जी राम जी के पीछे पीछे चलते हैं देखो पीछे चलना एक बात है और पीछे पड़ना <laughs> दूसरी बात मुझे तो लगता है कि लक्ष्मण जी राम जी के पीछे तो चलते ही हैं पर श्री राम जी के पीछे भी पड़े क्यों ताकि राम जी आगे बढ़ें तो किनके लिए लक्ष्मण जी पीछे पड़े मुझे तो लगता है कि जो भक्त भगवान तक नहीं पहुंच रहे हैं उन तक भगवान पहुंच जाएं इसलिए लक्ष्मण जी भगवान के पीछे पड़े रहते हैं और यही कारण है कि अगर लक्ष्मण जी पीछे न पड़े होते तो अहिल्या जी तक राम जी नहीं पहुंचते गुरुदेव के पीछे पीछे राम जी तो आए हैं पर लक्ष्मण जी पीछे पीछे अच्छा पीछे रहने का एक और अर्थ है क्या जो पीछे रहता वह दिखता नहीं है लक्ष्मण जी कभी भी अपने को प्रकट नहीं करते वे तो भगवान की कृपा प्रकट हो दिनों पर दुखियों पर ऐसा प्रयास करते हैं और इसीलिए लक्ष्मण जी की बड़ी महिमा है अहिल्या जी का उद्धार हुआ राम जी के चरण से तो हुआ पर राम जी के चरणों को यहां तक लाया कौन राम जी के चरण चले क्यों क्योंकि उनके पीछे कोई पड़ा था और उनके पीछे कौन थे लक्ष्मण जी तो तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप किसकी वंदना करेंगे राम जी के चरणों ने अहिल्या जी का उद्धार किया तो आप किसके चरण की वंदना करेंगे तुलसीदास जी बोले कि माता अहिल्या तो राम जी के चरणों की वंदना करें लेकिन हम तो उनके चरणों की वंदना करेंगे जिनके चरण राम जी के पीछे पड़ राम जी के चरणों को अहिल्या जी तक पहुँचाते हैं तो वे कौन हैं तब कहते हैं बल्द पद जल जाता शीतल सुग भगत सुख दाता शीतल सुभग भगत सुख दाता शीतल सुभग भगत सुखदाता भक्तों को सुख देने वाले हैं तो मुझे तो लगता है कि दो हैं गुरु जी और लक्ष्मण जी और बीच में राम जी भगवान की कृपा दो के माध्यम से मिलती है या तो गुरुदेव के माध्यम से भगवत कृपा मिलती है या भक्त के कारण भगवान की कृपा मिलती है तो गुरुजी के कारण भले ही अहल्याजी का उद्धार हुआ हो पर महिमा भक्त की भी कम नहीं है बंदो लक्ष्मण पद जल जाता अजय चलो गुरुजी के संग गए ठहर गए बाटिका में विदेहराज आए विनम्रता पूर्वक पद वंदन करके श्री राम जी के उस अलौकिक सौंदर्य के दर्शन के बाद अभिभूत हुए विदेहराज मुनि विश्वामित्र जी के संग श्री राम लक्ष्मण को ले गए और सुंदर सदन में ठहरा दिया अब भगवान तो ठहर गए अब आप देखो भगवान तक जनक जी पहुंच गए जनक जी के साथ जो गए थे वे भी राम जी तक पहुंच गए बालक तो पहुंच ही जाते हैं पर कुछ ऐसे हैं जो राम जी तक नहीं पहुंचे पहुंच नहीं सकते मर्यादाएं अब माताएं कैसे पहुंचे वे तो अपने भवन में ही हैं आ हाहा हाहा और ये ख्याल किसी को नहीं आया ये ध्यान किसी को नहीं आया कि जो भगवान तक पहुंच गए वे तो धन्य हो गए लेकिन जो भगवान तक नहीं पहुंचे उन्हें भगवान का दर्शन कैसे हो और ये करुणा भाव किसके मन में आया तब तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरुजी के मन में नहीं रामजी के मन में नहीं जनक जी के मन में नहीं किसी महात्मा के मन में नहीं लखन हृदय लाल साई जनकुर आइए दे जा जनकपुर आई प्रभु भय बहूरी मुनि सकुचाई प्रगट न का मन ही मुक्सुकाई प्रगट नकाई मन ही मुस्ुकाई राम अनुज भगत भगत ये ये हैुलसानी देखो लक्ष्मण जी के मन में इच्छा हुआ हम नगर देखाए लक्ष्मण जी कृपा भी करते तो ऐसे ढंग से करते हैं कि जिस पर कृपा करते हैं उसे पता ना लगे कि हम पर कृपा कर रहे हैं लक्ष्मण जी ने क्या मन में सोचा कि हम नगर दर्शन कराए सही बात तो यह है कि लक्ष्मण जी को नगर दर्शन नहीं करना है सही लगता तो यह है कि लक्ष्मण जी तो राम जी को उन तक पहुंचाना चाहते हैं जो राम जी तक नहीं पहुंच सके हैं पर उनकी बात नहीं कहते अपनी बात कहते हमारे मन में इच्छा हो रही कि नगर दर्शन कराएं क्योंकि लक्ष्मण जी जानते हैं क्या हम नगर देखने जाएंगे और हम ये कहेंगे कि हम नगर देखे बिना नहीं रह सकते तो ये बात सही है कि हम नगर देखे बिना नहीं रह सकते और राम जी हमें देखे बिना नहीं रह सकते भक्त बत्सल तो फिर ये होगा कि हम जाएंगे तो राम जी तो ज़रूर ही जाएंगे तो हमारे तो नगर देखने का बहाना है सही बात यह है कि उनके भाग्य खुल जाएंगे जो भगवान तक नहीं पहुंचे उन तक भगवान पहुंच जाएं यह लक्ष्मण जी की करुणा है ताकि भक्त को भगवान के दर्शन का जो सुख मिले वो सुख तो मिला राम जी के दर्शन से भक्त को लेकिन ये सुख दिया किसने तब तुलसीदास जी कहते हैं बंदों लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाथा भक्तों को सुख देने वाले अच्छा अब लक्ष्मण जी के मन में इच्छा है पर कह नहीं रहे अब यह भी भक्त का ही लक्षण है कहने की जरूरत क्या है भगवान से भी कहना पड़ेगा प्रीतम को पतिया लिखूं जो विदेश में, मन में प्राण में तासों कौन संदेश एक और तो हम कहेंगे दीन बंधु और भगवान आप तो अंतर्यामी है लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा हम इसलिए अपनी बात कह रहे हैं अंतर्यामी भी कह रहे हैं कह रहे हैं आपको पता नहीं होगा अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावेरे कर, कर सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि कमावेरे मन तू क्यों घबरावेरे मेरे मन क्यों घबरावेरे सिर पर प्रभु श्री नाम सिर पर प्रभु श्री नाम बेड़ा पार लगावे घमरा बहने क्यों घबरा बहने मन तू क्यों घमरा बहने अंतर्यामी से कहने की आवश्यकता क्या देखो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं और राम जी ने बिना कहे समझ लिया राम अनुज मन की गति जाने राम जी ने लक्ष्मण जी के मन की इच्छा जान ली क्यों जान ली क्योंकि जिस मन में इच्छा उठ रही है उसी मन में तो वो बैठे हैं अच्छा देखो भक्त के मन में भगवान बैठे होते हैं विचारक की बुद्धि में पर भक्त के मन में इसीलिए ज्ञानी भगवान को जानता है पर भक्त भगवान को मानता है मन में और जिस मन में भगवान बैठे हैं उसी मन में इच्छा तो जब भगवान मन में बैठे ही है तो अब मन में इच्छा उठ रही तो कहने की जरूरत क्या है लक्ष्मण जी ने कहा नहीं पर राम अनुज मन की गति जानी भगत बचल था भगवान भक्त वत्सल हो गए क्यों हो गए देखो गाय जंगल में घास चढ़ने जाती है बछड़ा घर में बंधा है रस्सी से बंधा है उसकी मजबूरी है वह गाय तक नहीं पहुंचता है। पहुंच नहीं पाता है। उसे पता भी नहीं कि गाय कहा है और बंधा भी हुआ है तो बछड़ा तो एक ही काम करता है मां मां मां पुकारता है बंधन में पड़ा हुआ मजबूर जीव जब बंधन के भाव से भगवान को पुकारता है तो जैसे सुत वत्सला होकर गाय बछड़े तक पहुंचती है इसी तरह भक्त वत्सल होकर भगवान भक्त तक पहुंचते हैं वो तो बना है क्या करे एक भक्त माता की प्रार्थना कर रहे थे जानकी माता की प्रार्थना बड़ा सुंदर पद है मत रख नजरिया से दूर मैया मतराख नजरिया से दूर मैया मतुरा मत राखो नजरिया से दूर मैया मत राखो नजरिया से दूर मैया नजरिया से दूर मैया मतुरा इस पद में मुझे एक पंक्ति बहुत प्रिय लगे अन्य भी पंक्तियां पर वही पंक्ति सुना हम तो तोहरा माया के बस में हम तो तोहरा माया के बस में लेकिन तू का मजबूर मैया तू का है या मथुरा को नजरिया से दूर मैया मथुरा नजरिया से दूर मैया दूर मैया मथुरा बछड़ा भी यही कहता है कि हम तो बंधन में पड़े हैं पर गौ माता आप तो बंधन में नहीं हो और हमें पता नहीं कि आप कहाँ हैं पर आपको पता है कि हम कहाँ हैं मेरी पुकार पर और बछड़े की पुकार पर उसकी मजबूरी समझ के जैसे गौ माता बछड़े तक पहुँचती है इसी तरह भगवान भक्त तक और भक्त के माध्यम से अगर लक्ष्मण जी के मन में इच्छा ना हुई हो होती तो राम जी के मन में इच्छा ही नहीं होती क्योंकि राम जी के तो कोई इच्छा है ही नहीं भगवान में कोई इच्छा नहीं है भक्त की इच्छा ही उनकी अपनी इच्छा है इसीलिए क्योंकि भक्त का मन और भगवान का मन दो नहीं है एक ही है लक्ष्मण जी के मन में इच्छा हुई भगवान समझ गए गुरु जी से बोले गुरुदेव नाथ लखन पुर देखन पू नाथ लखन ख प्रभु प्रभावन न कहीं नाथ लखन देखन लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते नाथ लखनपुर देख चाह गुरुजी जी मुस्कुराए अच्छा मिथिला वाले बड़ा विनोद करते हैं मिथिला वाले अपनी ओर से भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जैसे ही राम जी ने गुरुजी से कहा कि नाथ लखनपुर देखन चाहे लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं तो गुरुजी बोले कि देखन चाहे तो काहे ना कहा जिन्हें देखना है वो तो बोल नहीं रहे जिन्हें देखना है वो बोल नहीं रहे और जो बोल रहे उन्हें देखना नहीं है राम जी बोले गुरुजी आपके संकोच से लक्ष्मण नहीं बोल रहे गुरु मुस्कुराए लक्ष्मण और संकोची भरत जी हो तो बात समझी जा सकती है कि संकोची है, पर लक्ष्मण गुरुदेव सचमुच लक्ष्मण की ही इच्छा है नगर देखने की गुरुजी बोले तो एक काम करते हैं महाराज जनक के बहुत से सेवक घूम रहे हैं। चार को बुला लेते हैं कि जाओ लक्ष्मण को नगर दिखा ला राम जी बोले गुरुजी जी सो तो ठीक है लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण जी को मैं दिखा लाऊं नगर आप हाँ गुरुदेव जो रावर आय सोहो पावो नगर दिखाए दिखा ला गुरु जी ने कहा कि राम जी आप दिखा लाएंगे लक्ष्मण जी को नगर हाँ पहले कभी जनकपुर आए हो आप राम जी बोले पहली बार आए आपके साथ तो जब आप ही पहली बार आए तो आपने पहले तो देखा नहीं जनकपुर नहीं देखा गुरुजी तो जब आपने ही नहीं देखा तो इन्हें क्या दिखा लाओगे तो राम जी तुरंत बोले कि नहीं दिखाएंगे तो सेवक जाएंगे ना साथ नगर तो वो दिखाएंगे अच्छा नगर दिखाएंगे सेवक और नगर देखना है लक्ष्मण जी को फिर आप क्यों जा रहे हो अब राम जी ने तुरंत बहाना सोचा क्या बोले गुरुदेव पता नहीं लक्ष्मण कितनी देर नगर देखते रहे दिखाएंगे तो सेवक नगर और नगर देखेंगे लक्ष्मण जी लेकिन पता नहीं कब तक देखते रहे तो आप क्या करोगे राम जी बोले हम अगर साथ रहेंगे तो तुरंत ले आऊ जल्दी लौटा लाऊंगा और संकेत बड़ा सार्थक है लक्ष्मण जी जीव की भूमिका में और लक्ष्मण जी मन में बड़े प्रसन्न हुए कि प्रभु ठीक कह रहे हैं प्रभु को साथ लेकर ही जाऊंगा मैं नगर देखने कहा क्यों क्योंकि ये माया के बाजार में गया हुआ जीव गुरु चरणों में वापस जल्दी तब लौट पाता है अगर भगवान साथ में हो नहीं तो लौटना मुश्किल है इसलिए भगवान की कृपा साथ में भगवान साथ में अब भगवान ही लौटाते नहीं तो बड़ा मुश्किल है राम जी बोले अच्छा फिर एक बात है गुरुजी ने गुरुजी तो ज्ञानी महात्मा है विश्वामित्र महा ज्ञानी तो गुरु बोले कि नगर दिखाएंगे सेवक हाँ नगर देखेगा कौन लक्ष्मण और आप क्या करोगे राम जी बोले देखने वाले को लक्ष्मण देखेंगे और हम देखने वाले को देखेंगे अच्छा दिखाएगा कौन अब देखो कितना सुंदर संकेत राम जी ने अपना परिचय दे दिया कैसे परिचय दे दिया कि दिखने वाला है दृश्य और दिखाने वाले हैं सेवक जैसे रूप का नगर आंख दिखाती है शब्द के शहर में कान परिचय कराते ये सेवक हैं नगर घुमाने के और देखता कौन है कई नेत्रों के बहाने मन देखता है तो मन हुआ दृष्टा और दिखने वाला हुआ दृश्य और इंद्रिया हुई साधन पर ये जो मन देख रहा है इस देखने वाले को कौन देख रहा है जो इस देखने वाले को देखने वाला है उसी का नाम परमात्मा है विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई ये राम जी तो गुरुजी मुस्कुराए कि देखो ज्ञान की दृष्टि से भी तुम अपने स्वरूप में रहकर सब कुछ देखते हो लेकिन एक बात और है क्या तुम मन होकर जगत नहीं देखते तुम तो मन को भी देखने वाले हो मति को भी देखने वाले हो पर एक बात मैं यह समझ गया कि लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते और राम तुम लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते क्योंकि जहाँ जहाँ बछड़ा चले तहाँ चली जावे गैया और कहे दादू जहाँ चले भक्तजन तहाँ तहाँ जाए रमैया और इसीलिए जरूर जाओ दोनों भैया जाओ लेकिन एक काम करना क्या यहां तुम जा रहे हो इन दोनों के दोनों भैया एक काम करना केवल नगर ही मत देखना कुछ दिखाना भी जाई देखी आबू नगर सुख निधान दो भाई दोनों भैया नगर देखो लेकिन एक काम करना करहू फल सबके नयन सुंदर बदन दिखा नगर कना इन देखना इन जनकपुर वासियों के नेत्र सफल कर दो अरे महाराज तो क्या इनके नेत्र आज तक सफल नहीं हुए स्वामित्र जी मुस्कुराए उन्होंने कहा कि ये हमारे मर्ज की बात है इसलिए हम अच्छी तरह जानते हैं क्यों बोले जनकपुर में जितने रहते सब ज्ञानी हैं तो इन ज्ञानियों के नेत्र सफल नहीं हुआ ना? क्यों बोले हम खुद ज्ञानी रह चुके इसलिए हमें पता है <laughs> का क्यों नहीं हुए सफल का ज्ञानियों से अगर कोई पूछे कि जो कुछ भी दिखाई देता है सुनाई देता है सूंघने में आता है स्वाद में आता है स्पर्श में आता है ये इंद्रियों के जितने विषय हैं, ये क्या है गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया ज्ञान हु सब माया है जो दिखाई दे सो माया जो सुनाई दे सो सु माया जो सूंघने में आए सो माया सब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या यही तो निश्चय है हाँ तो एक बात है फिर जब सब कुछ माया ही है दिखने वाली सब माया है तो नेत्रों ने माया है मिथ्या तो क्या नेत्र मिथ्या को देखने के लिए मिले हैं अगर नेत्रों से मिथ्या ही देखा गया तो नेत्र सफल कहां हुए अगर नेत्रों से मिथ्या को ही देखा गया तो नेत्र सफल कहां हुए हां यह बात तो सही है गुरु जी विश्वामित्र जी बोले तो आज जनकपुर वासियों का भ्रम टूट जाएगा क्या उन्हें जब आपको देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं नहीं नेत्रों से जो दिखाई देता है वह मिथ्या ही नहीं इन नेत्रों से सत्य की कौन कहे स्वयं सच्चिदानंद को भी देखा जा सकता है तो भगवान को देखकर इनके नेत्र सफल हो जाएंगे देखो भक्त हुए बिना नेत्र सफल नहीं होते अच्छा परिश्रम करे कोई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 के बिना काम चलता नहीं है कृपा के बिना काम चलता नहीं श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं असक समुझ परत लघुराय राम जी ये विनय पत्रिका लिख रहे हैं कब 100 वर्ष से अधिक उम्र हो गई 125 वर्ष की वय में विनय पत्रिका लिख रहे हैं और तब कहते हैं कि इतने वर्ष बीत गए अब कुछ एक बात समझ में आई कुछ असक समझ परत रघुराया कुछ ऐसा समझ में आया क्या बिनु तब कृपा दयालु दास हित मोहन छूटे माया आपकी कृपा के बिना न मोह छूटता है न माया छूटती है कृपा के बिना काम चलता नहीं दमित वासना अमित रूप ले जब दमित वासना अमित रूप ले जब अंत में उपद्रव मचाती अंतकरण में उपद्रव मचाती अंतकरण में उपद्रव मचाती तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं हम जान भी ले कि संसार मृगजल के समान मिथ्या है भास रहा है इसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है तो भी मृग जैसे असत इस जगत से पुरुषार्थ के बल पे बचना है मुश्किल श्री हरि के सेवक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 की कृपा किसी न किसी माध्यम से आती है और इसीलिए गुरुदेव के माध्यम से भगवत कृपा ही प्रकट होती है सदगुरु सुभाशीष पाने से पहले जलता नहीं ज्ञान दीपक भी घट में बहती न तब तक समर्पण की सरिता अहंकार जब तकी गलता नहीं है अहंकार जब तक गलता नहीं है राम राजेश्वरानंद आनंद अपना राजेश्वर आनंद अपना पाकर ही लगता है जगजाल सपना तन बदले कितने भी परम प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है कृपा के बिना काम चलता नहीं देखो कृपा देखो पुरुषार्थ और कृपा ज्ञानियों का परम पुरुषार्थ है कि वे नाम रूप से ऊपर उठते हैं और नाम रूप से ऊपर उठकर उस परम सत्ता से अपने स्वरूप के अभिन्नत्व का बोध प्राप्त कर लेना ही परम पुरुषार्थ है लेकिन कृपा का कि हम ज्ञानी जन नाम रूप से ऊपर उठकर कर वहाँ तक पहुँचते हैं और भगवान कभी कभी कैसी कृपा करते हैं वो कहते तुम नाम रूप से ऊपर मत उठो हम ही एक नाम और रूप लेकर तुम्हारे बीच में आए जा रहे हैं तुम्हें तो नाम रूप से ऊपर उठने की जरूरत ये अवतार हो गया ये कृपा का अवतार हो गया और सचमुच श्री जानकी जी प्रकट हो गई जनकपुर में कृपा प्रकट हो गई तो भगवान सगुण साकार होकर प्रकट हो गए और यह कृपा तो हुई कि भगवान आ गए लेकिन भक्त के माध्यम से आज दर्शन हो रहा है जनकपुर वासियों को आज इनके नेत्र सफल हो रहे हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का सुख तो हमें मिला पर जिसके माध्यम से मिला वे तो लक्ष्मण जी हैं शीतल सुभग भगत सुख दाता गुरु जी ने कहा कि दोनों भैया नगर देख के आओ और अपना मुख चंद दिखाओ सबको और आपका मुख देखेंगे तब उन्हें लगेगा क्या अब क्या देखना तुम्हें देखे तो औरों को किन आंखों से हम देखें ये आंखें ही फूटे गरजे इन आंखों से हम देखें और हमें ऐसा कुछ दिखाई दे कि जहां देखें वहां तुमको ही देखें अब ये दोनों भैया नगर दर्शन के लिए आए नगर घुमाने कौन ले गए लक्ष्मण जी अब माताएं भवन के झरोखे से झांक रही बहुत सुंदर है <coughs> सामरे गोरे सुंदर दुस्कुमार है मालमोतिर के पुष्पों के ही हार है लाल लागे पीता लाल लागे पीताम्बल के छोरन में राम बिहर जनक खोरन में लाल राम बिहरे राम राम राम बिहरे जनक खोरन में राम बिहरे अच्छा देखो राम जी कैसे लगते है? नील नील मणि नील नीर धर श्याम तो राम जी बादल हैं, लोचन अभि तन घन तन घन श्यामा राम जी श्याम घन की तरह है अच्छा एक बात है क्या राम जी बादल है हा बादल श्याम घन है घनश्याम श्याम है अच्छा तो बादल में तो जल भरा रहता है बिल्कुल तो श्री राम रूपी बादल में कौन सा जल भरा है कृपा बारीधर राम खरादी राम जी ऐसे बादल हैं जो कृपा जल से भरे हैं अच्छा बादल छा जाए और जल बरसाने भी आ जाए पर रात हो तो दिखेगा बादल देखेगा नहीं ना बादल दिखेगा न बादल में भरा जल दिखेगा अंधेरा है ना अच्छा अब एक काम करो क्या कोई उजाला करके इस बादल को दिखा दे तो उसकी कृपा है कि नहीं हां बिल्कुल है तो मुझे तो लगता है कि बादल नहीं दिखता पर बिजली चमक जाए अच्छा बिजली चमकती तो है पर चमकती नहीं रहती वो चमक के तुरंत शांत किसी ने बिजली से पूछा कि तुम चमकती तो हो पर चमकती ही नहीं रहती तुरंत बंद क्यों हो जाती बिजली ने कहा कि हमें अपने को थोड़ी दिखाना जो चमकते रहें हमें तो बादल को दिखाना है बादल को देख ले आ तो देखो बिजली अगर न होती तो बादल को कोई देख नहीं पाता ये तो बिजली की कृपा है कि जल से भरे हुए बादल को दिखा दिया और मुझे लगता है कि राम जी अगर बादल हैं और कृपा जल से भरे हुए बादल हैं तो बिजली चाहिए उसके प्रकाश में दिखाए गए ये बादल तो बिजली की तरह कौन है दामिनी बरन लक्ष्मण जी बिजली की तरह हैं और इसलिए जैसे बिजली थोड़ी देर के लिए चमक जाती है इसी तरह लक्ष्मण जी भी थोड़ी देर में ऐसे चमकते हैं लेकिन जैसे बिजली चमकती तो है पर अपने को दिखाने के लिए नहीं बादल को दिखाने के लिए लक्ष्मण जी चमकते तो हैं पर अपने को दिखाने के लिए नहीं श्री राम कृपा मूर्ति राम जी का दर्शन कराने के लिए उनका प्रभाव और उनकी महिमा समझाने के लिए इसलिए बंदों लक्ष्मन पद जल जाता अजा अब इनका भाग्य देखो वे तो परम सौभाग्यशाली है जो चलकर भगवान तक पहुंचते हैं लेकिन वे कितने भाग्यशाली हैं जिन तक भगवान पहुंचते हैं। भगवान के दर पर भक्त जाता है तो यही कहता है तेरी चौखट पे आना मेरा काम था मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है हम तुम्हारे दर पर आ गए द्वार पर आ गए लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया क्या भगवान के दर पर ये नहीं गए भगवान दर दर आ रहे हैं हरेक के द्वार पर आ रहे हैं और जिस द्वार पर जा रहे हैं वे सखियां फूल तो बरसाती हैं पर राम जी पर तो पुष्प बरसाती पर लक्ष्मण जी पर भी बरसाती हैं लक्ष्मण जी पर क्यों बरसाती हैं उन्होंने उनको लगता है कि लक्ष्मण जी के मन में नगर देखने की इच्छा ना होती तो भगवान हमको सुलभ ना होते ये तो लक्ष्मण जी की इच्छा ने हमें भगवान सुलभ करा दिए और एक बात और है लक्ष्मण जी की इच्छा का चमत्कार यह हुआ कि भगवान को पाने के लिए लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ता है लोग कहते घर छोड़ो परिवार छोड़ो और सब छोड़ो भगवान को पाना है तो वन में जाओ और यहां यहां उल्टे हुआ जनकपुर वासियों को घर ही नहीं छोड़ना पड़ा भगवान ही इनके लिए घर छोड़कर आ गए और घर बैठे आक्त की कृपा हो जाए तो भगवान की प्राप्ति घर बैठे हो जाती है और इसलिए सखियाँ कहती हैं कि हम राम जी पर तो पुष्प अर्पण कर रही हैं हम राम जी को तो प्रणाम कर ही नहीं हैं लेकिन राम जी का दर्शन जिनके कारण सुलभ हुआ उनको भी बंदो लाता पद जल जाता। पद लक्ष्मण पद लक्ष्मण पद लक्ष्मण पद पद जल जाता बंदों लक्ष्मण पद लक्ष्मण पद लक्ष्मण पद बंदों लक्ष्मण पद जल जाता लक्ष्मण जी की वंदना होती है पुष्प बरसाए अजब पुष्प बरसाए क्यों एक सखी ने कहा बड़े सुंदर है दूसरी सखी बोली हाँ सुंदर तो है पर ज्यादा सुंदर नहीं कितने अब का भी है कितने सुंदर है अब जनकपुर वालों का विनोद है कितने सुंदर है एक सखी बोली कि हमारी श्री किशोरी जी की जानकी जी की जैसी परीक्षाई है ना सांवली सांवली बहु उतने ही सुंदर है ये ज्यादा सुंदर नहीं गर्व करो रघुनंदन जनी मन और देखो आपनी मूर्ति सिय की छ हाँ ऐसे ही है लेकिन एक बात है क्या हम लोग इतनी चर्चा कर रहे ये ऊपर देखते ही नहीं है एक बार ऊपर देख लेते तो दर्शन हो जाता अब राम जी तो ऊपर देख नहीं सकते मर्यादा पुरुषोत्तम अपने नियम से जा रहे और लक्ष्मण जी से भी कहा कि सिर झुकाए चले चलो सिर ऊपर मत उठाना लक्ष्मण जी बोले क्यों बोले ये भक्ति का नगर है और भक्ति की नगरी में सिर झुकाने में ही शोभा है सिर उठाने में नहीं अभिमानियों की दुनिया में सिर उठाया जाता है सिर झुकाया और सचमुच अच्छा कुछ लोग सलाह भी देते हैं बड़ी विज्जत एक आदमी छत पर टहल रहा छत पर और दूसरा अपने रास्ते से जा रहा ऐसा अभिमानी आदमी छत पर टहल पान खाए महाराज बिना सोचे समझे बिना देखे पीक चला दी और रायगीर निकला उसके सिर पे पड़ी तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते तो उसको गलती माननी चाहिए नहीं मानी कहा भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते तो वही बोला तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते हो क्या सुझाव है और तो राहगीर भी कम विचित्र नहीं था कि यही गनीमत है कि हम ऊपर देख कर नहीं चल रहे थे नहीं तो सिर का स्थान मुहे ही होता अब कोई ऊपर देख कर चले पर जनकपुर की सखियां चाहती कि राम जी एक बार ऊपर देखें, तो दर्शन हो जाए और राम जी तो देख नहीं सकते हाँ अगर इनकी जगह वृंदावन बिहारी लाल हों तो उनकी बात तो अलग लीला पुरुषोत्तम जनकपुर की सखियां राम जी के नहीं देखने से परेशान और ब्रिज की गोपियां तो कन्हैया से इसलिए परेशान देखो ही माई श्याम लगो स Sham lagyo, sham lagyo sangdole, dhole di ma. म लगे जीत जाऊ आड़े बिना बुलाए बोले देखो री माई शाम अब देखा नहीं तब एक काम करो ये नहीं देख रहे ऊपर हाँ तब पुष्प वर्षा क्यों वर्षा सुंदरता का बहुत अभिमान हो तो पुष्प वर्षा कर संकेत कर रही है कि पुष्प वाटिका में आना पता लगेगा कितने सुंदर हो तो तुम्हें भरोसा है कि पुष्प बरसाने से पुष्प वाटिका में आ जाएंगे हा भरोसा है क्यों आ जाएंगे बोले जो नगर में आ गए वो वाटिका में आ जाएंगे तो नग वाटिका में आ जाएंगे किसका भरोसा है तुम्हें का जिनके कारण नगर में आए हैं उन्हीं के कारण वाटिका में आ जाएंगे और वो कारण कौन है पद जल जाता शीतल सुभगत भगत सुखदा लक्ष्मण जी तो भगवान के पीछे पड़कर भक्तों से मिला देते हैं भगवान को पुष्प वर्षा हुई पुर बालक राम जी को बुलाते निज निज रुचि सब सबने ही बुलाई अब राम जी को लगा देर हो गई गुरु जी नाराज होंगे भगवान डर रहे हैं भगवान डर रहे हैं गुरु जी से जा कर हो जा सु हो जा होई Raz, raz, raz, dar. Oh, ye raz, raz, dar. Dar ka dar. जिनके डर से डर डरता है बे भगवान गुरु से डर रहे यह आदर्श गुरुजी, से लक्ष्मण देर हो गई और सचमुच एक बात है जो गुरुजी से डरते हैं उनसे काल भी डरता है देखो अगर काल से अभय रहना हो तो गुरुदेव की महिमा स्वीकार करके मन श्रद्धा से भरा होना चाहिए अब तो लोग गुरुजी को जाने क्या समझते एक आदमी था सबने गुरुजी से बोला गुरुजी अपनी फोटो दे दो गुरुजी बोले हमारे चित्र का क्या करेगा पूजा में लगाना बोले पूजा में तो है भगवान के फोटो हैं आपका भी है घर में तो है बोले फिर फोटो क्यों चाहे था बोले दुकान में लगाएंगे गुरुजी बोले इतनी भक्ति भावना घर में भी लगाए और दुकान में भी लगाए हाँ गुरु जी? हम तो एक जेब में भी रखते हैं तो क्यों दुकान में क्यों लगाना चाहता है जेब में क्यों लगता है बोले गुरु आप तो जानते ही हो अब दुकान है तो सामान लाना पड़ता है बेचना पड़ता है और जा जा कर लोगों से संपर्क करना पड़ता है तो अपनी बात रखनी पड़ती झूठ सच बोलना पड़ता है तो फिर वो विश्वास नहीं करते कि तुम्हारी बात सही है तो कसम खाने के लिए चाहिए कि गुरु कसम आप देखिए गुरुजी तक को पता न लगे कि हमारा यह भी उपयोग हो सकता है बोले हमें हाँ तो कोई चीज़ गुरुजी बैठे और सीधे गुरुजी गुरु कसम गुरुजी कसम, तो गुरुजी बोले क्यों रे हमारी कसम झूठी खाता है बोले हम खूब झूठी खाए आपका तो कुछ बिगाड़ना <laughs> आप तो आजा रहा आप तो ब्रह्म हो ब्रह्म का कुछ बिगड़ता नहीं और यूं टीका सब खाने में हमारा काम बन जाता है क्या? क्या उपयोग? जी, <laughs> जी गुरु जी के आए गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया रात्रि का समय हुआ अब गुरु जी ने कथा कहनी शुरू की रात्र और कथा कौन सी इतिहास पुरानी पुराने पुराने इतिहास कहत कथा इतिहास पुरानी, पुरानी पुरानी पुरा kire rajani jook jam serani kire rajani jook jam yug jam serani he जाम जाम सीधा है रजनी सीधी बात कथा कहते कहते रात के बारह बज गए बोलो ये तो राम जी हैं लक्ष्मण जी की राम जी की श्रद्धा देखो देकर बारह बजे तक कथा सुनते हैं आज का जमाना होता तो स्रोत ही के बारह बज जाते महाराज <laughs> कई लोग कहते कथा सुनाओ पर इतनी भी मत सुनाओ पहले लोग शराबोर होते थे आजकल बोर होते हैं एक व्याख्यान देने एक सज्जन गए उनके लिए नगर में एक सभागार बुक किया गया था प्रतिष्ठित व्याख्यानदाता थे संयोग की बात श्रोता एक एक श्रोता बस वक्ता बहुत हतोत्साहित हुए कभी एक श्रोता क्या बोले एक तो उसने कहा कि नहीं बोली है साहब बोली हम तो आए अरे कहा तो एक हो तुम्हारे लिए क्या बोलें तो श्रोता बोला कि यह कोई बात हुई मान लो किसी के पास सौ घोड़े हों और मौके पर एक घोड़ा हो निन्यानबे ना हो तो क्या एक घोड़े को घास इसलिए नहीं डालेगा कि निन्यानबे मौजूद नहीं है हम एक हैं हैं तो वक्ता को बड़ा उत्साह हुआ कि बात ठीक कह रहे अब उसने बोलना शुरू किया बोलना तो शुरू किया बंद ना करें बिचारा श्रोता ही थोड़ी देर तो सुनता रहा जब तक सुनता रहा तब तक कहता रहा वाह वाह अब जब बंद नहीं हो तो अब सह सहने लगा वो सुनने की जगह अब बार बार सहे मन में कहे आह कब बंद करें ये अब उठ के जा नहीं सकता था क्योंकि उसी ने तो कहा कि बोलिए और उसको लगा कि हमारे लिए बोल रहे हैं और वो बंद ना करे इतना समझाए समझाए तो खूब समझे बिल्कुल नहीं कि सामने वाले की हालत क्या हो रही है महाराज जब तक उन्होंने अपना व्याख्यान बंद किया तब तक श्रोता अधमरा हो गए विचारा ना आह कर पाए ना वाह कर पाए कुछ बोल ही ना पाए तो जब उनका व्याख्यान बंद हुआ वो कुछ बोल ही ना सके तब उन्होंने पूछा क्या बात है आपने तो तो बोला कैसा लगा मेरा व्याख्यान आपने कुछ कहा नहीं तुम्ही आप कह रहे थे कि निन्यानवे घोड़े मौजूद ना हो एक घोड़ा हो तो क्या उसे घास नहीं डाली जाएगी इसीलिए तो मैं बोला श्रोता किसी तरह कराहेते हुए बोला कि इसका यह भी मतलब नहीं था कि निन्यानवे की घास एक ही घोड़े पर डाल रहे हो अच्छा परेशानी होती कि थोड़ी बहुत देर हो गई तो एक गांव में पंडित जी गए कथा कहने सुबह so, रामायण कप ऐसे खोलकर रखते बोलना शुरू किया सवेरे नौ बजे से भूले बारह बज गए so, एक श्रोता बोला बोले कमाल है पंडित जी को नौ से बारह बज गए पन्ना नहीं पलटा अभी जो पन्ना खोलकर रखा था वही है अभी पन्ना नहीं पलटा तो दूसरा बोला चुप कर पन्ना पलटवा के क्या संजा कराएगा सांप कर लोग बड़े यहाँगा एक आदमी भोजन करने बैठा किसी के भोजन करने अब वो जितना अंदाज था खिलाने वाले को उससे ज्यादा उसीमा पार कर गया खाता ही जाए खाता ही जाए अब वो कैसे कहे कि बंद करो मत खाओ ओके? Okay. और ले लिया? और ले, पूछो ही मत ले आओ okay. और ले अब वो खींच है खिलाने वाला और वो माने नहीं तो उस आदमी ने नम्रता से कहा कि खाओ तो हो लेकिन बीच में पानी तो पियो <laughs> कहा जा रहे बीच में पानी तो पियो तो वो क्या बोला बोले बीच तो आए अभी बीच ही नहीं आई तो खीज तो स्वाविक हो लेकिन राम जी की श्रद्धा देखो राम जी सोच सकते थे कि अच्छे गुरुजी के संग आए घर में आराम से सो जाते थे समय से सो जाते थे यहाँ तो बारह बजे तक जगो बारह बजे तक जगो और सवेरे चार बजे जग जाओ लेकिन राम जी इतनी श्रद्धा से कथा सुन रहे हैं गुरु जी ने कथा अच्छा चलो दूसरा कोई तो ये कहता है कि तो अब तो आराम करें पर नहीं मुनिवर सयन की तब जाई मुनिवल तब जानी मुनिवल लगे चरण चापन दो भाई जायन सयन की गुरु गुरुजी ने शयन किया दोनों भैया चरण दबा रहे कितने बजे बारह बजे <coughs> अद्भुत आदर्श गुरु भक्ति का अनोखा था बारह बजे लेकिन दोनों और प्रेम पलता है गुरु जी क्या कहते हैं पुनिपुनि प्रभु कहे शो भक्ता गुरु जी कहते, अब आराम करो हो गया। अब आराम कर। गुरु जी बार बार कहे आराम कर। और राम जी फिर भी थोड़ी देर और गुरु थोड़ी देर यह तो ठीक है ऐसा ना हो एक गुरुजी का नया नया चेला तुम्हारा चरण दबाने लगा गुरुजी की सेवा कर लगे कि गुरुजी मना करें तो जाएं हम आराम जाए और गुरुजी को मना करने की आदत नहीं अब वो बेचारा संकोच में दबाता रहा तो उसने सोचा चेले भी सोचते कि गुरुजी सो जाएं तो अच्छा है सोएं और हम जाएं सो जैसे ही दवाए गुरुजी सोए सुबह सोचा कि अब जाएं। उनकी एक आदत थी कि पांव दवाना कोई छोड़े तो तुरंत जाग जाती थे <laughs> अब गुरुजी ने सोचा कि इसको बातों में लगाए रहो तो इसका मन लगा रहेगा सेवा करने में तो so गुरुजी बोले और बेटा घर में कौन कौन है सो so चरण दबाता जाए गुरुजी चार भैया है हम लोग और परिवार में तमाम लोग हैं पर हम लोग चार भाई हैं गुरु गुरुजी सो गए तो फिर चलने लगा तो गुरुजी फिर बोला हाँ तो कितने भाई हो सो बोला चार अब गुरु उत्तर कहाँ सुनते थे तो प्रश्न करते थे सो जाते थे सो दो तीन बार बता चुका है चलने लगे तो गुरुजी कहा कितने भाई हो तो बोला चार दूसरे कितने भाई होने चार और तीसरी बार जो गुरु ने पूछा कितने हो तो बोला अब तक तो चार है सवेरे तक तीन बचेंगे एक की तो हालत ही खराब है पर गुरुजी बार बार कहते हैं तो राम जी ने शयन किया लेकिन एक बात आप देखेंगे गुरुजी की महिमा राम जी की महिमा पर सबसे अधिक महिमा यहां लक्ष्मण जी की है क्यों है बार बार मुनिया दिन रघुवर जाय सयन तब की राम जी ने विश्राम किया और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी एक काम कर रहे हैं चापत चरन लखन उपत चरण लखन उड़ला चरण लख सभ सप्रेम परम सचु पाए चापत चरण लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं राम अच्छा यहां शब्द देखो सब है डर है कि हम चरण दबाते रहेंगे तो राम जी सो नहीं पाएंगे तब तो लेकिन प्रेम इतना है कि चरण दबाते ही रहे सभय स प्रेम भय इतना कि जोर से न दबा दें कहीं कई लोग तो इतनी जोर से दबाते हैं कि गुरुजी अपने आप मना कर देंगे दे भैया हो गया <laughs> एक गुरुजी गए कथा कहकर शिष्य साथ में था तो गुरुजी ने कहा कि बेटा थक गए जरा चरण दबा दे कथा कह के आए हम दो घंटे तक तो थक गए जरा चरण दबा दे चिल्ला क्या बोला बोले गुरुजी कथा कहने से तो गले थका होगा तो कहो तो वही दबा दें चरण क्या पर लक्ष्मण जी डर रहे के राम जी के चरण बड़े कोमल हैं पर प्रेम इतना परम सच उपाय लक्ष्मण जी का परम सुख क्या है भगवान के चरणों की सेवा बारी ते निज हित प्रति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी अब बारह बजे तो गुरुजी सोए अब राम जी ने कुछ देर तो सेवा की होगी तो रात को एक तो बजा होगा कि नहीं और एक बजे राम जी सोए तो आप लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं तो कितने बजे होंगे अंदाजा करो आप उसके बाद राम जी बार बार पुनिपुनि प्रभु कह सो बहुता तो लक्ष्मण जी सोए नहीं पौ लक्ष्मण जी ने निद्रा का त्याग कर रखा है वे निद्राचित है पौे पौढ़े माने सोए नहीं लेटे और हृदय में पौधे उर्धरी पद जल जाता भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर लेट गए और जैसे ही पौधे उधरी पद जल जाता तो तुलसीदास जी बोले बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता अच्छा अब आप क्रम देखना सबसे पहले गुरुजी सोए बाद में रामजी सोए उसके बाद लक्ष्मण जी लेटे तो सबसे पहले किसे जागना चाहिए जो पहले सोए तो पहले जगे हा? कई बार लोग कहते हैं आप जल्दी सो जाने दिया करो तो जल्दी जग जाया करें और स्वाभाविक है और जो सबसे बाद में सोए वो पहले जगेगा लेकिन आज शरीर गुरुजी पहले सोए राम जी बाद में लक्ष्मण जी उसके उनके बाद लेटे लेकिन सवेरा हुआ तो उठे लखन सबसे पहले उठे लखन निगत सुनी अरुण सिखा धुनी कान और उसके बाद गुरुते पहले ही जगत पति जागे राम सुजान फिर राम जी जगे तब गुरु जी जगे अच्छा यहां जगे राम जी भी और गुरु जी भी लेकिन लक्ष्मण जी के लिए लिखा ही नहीं कि जगे जगे तो तब हो जब सोए होए जगे नहीं क्योंकि सोए नहीं पौे उधरी पद जल जाता पौधे इसलिए उठे लखन निसी विगत सुनी अरुण सिखा कान, जिन्होंने निद्रा का त्याग कर दिया हो अच्छा वैसे भी लक्ष्मण जी निद्रा का त्याग करके जागे रहते हैं और एक बात और भी है वो यह है कि लक्ष्मण जी वैसे भी जागरूक हैं दो तरह से जागना होता है एक तो नींद का त्याग करो तो जागना है और एक दूसरे तरह का जागना होता है जागरूक रहना हमेशा सजग रहना लक्ष्मण जी दोनों दृष्टि से सजग हैं निद्रा का त्याग कर चुके हैं उन्हें निद्रा की आवश्यकता नहीं है वे तो राम जी के चरणों में ही विश्राम पाते हैं और दूसरे कैके ने मंथरा से कहा था जब मंत्रा मुंह फुला के आई दिमाग खराब हो गया था उस बिचारी का और इसलिए आई कि ये राम जी को युवराजपद पे बिठा रहे हैं तो कैकई माता ने कहा मंथरा तेरे गाल फूले हैं तू बोल नहीं रही है कुछ अब दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता हंसाओ ठाओ फुलाओ गालू चाहे गाल फुला लो चाहे बोल ले हंस ले तेरे गाल फूले हुए तो मैं समझ गई क्या यही कहा हंसरा गाल बड़ तोरे दीन लखन सिख असमन के जी भी लक्ष्मण जी का नाम लेती हैं कहती मंत्रा मुझे लगता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ समझा तो नहीं दिया दीन लखन सिख लक्ष्मण ने डांट दिया होगा क्यों क्योंकि लक्ष्मण जी इतने जागृत व्यक्ति हैं ऐसे जागृत भगवत भक्त हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अयोध्या में जब गड़बड़ी होगी इसी की वजह से होगी इसलिए लक्ष्मण जी मंथरा पर बड़ा ध्यान देते हैं तभी तो कहके जी कहती दी दी दीन लखन सिख तो जागृत होने का यह भी एक अर्थ है कि जो सजग रहे कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते जाग कर भी सोते ही से रहते एक गांव में हमने देखा एक आदमी बैठा दूसरा आया पीछे से ए, क्यों भैया से निकल गए वो, वो। मिश्रा जी यहां से निकले वो क्या कहते है अरे तुमसे ही पूछ रहे हैं यहां से क्या अरे वो निकल गए वो मिश्रा जी हल गए होंगे <laughs> तुमने देखा नहीं ध्यान नहीं दिया हो सकता निकल गए हो अचे बोलो ये जागे थे कि सोए थे ये जागकर भी सोए हुए हैं पर लक्ष्मण जी जागृत हैं वैसे भी जागृत हैं निद्रा जित है और इसीलिए उठे लखन निश विगत सुने और जागरूकता का एक उदाहरण और है सवेरा हुआ गुरुजी ने कहा पूजा का समय हो गया पुष्प दल ले आओ आज्ञा पाकर चले बाग बर देख जाई यहाँ बस रितु रही लुभाई बगीचे का दर्शन किया राम जी लक्ष्मण जी ने मानियों से अनुमति ली पुष्प और दल का चयन करने लगे अब देखो राम जी तो पुष्प दल का चयन कर रहे हैं उसी समय श्री सीता जी आई गिरिजा पूजन जननी पठाई एक सखी ने भगवान का दर्शन किया समाचार दिया श्री सीता जी राम जी के दर्शन के लिए उस सखी के पीछे पीछे आ रही हैं बाज रही है पायन जनक दुलारी के दुलाझुन बाज रही पैजनिया पायन जनक दुलादि पायन जनक दुला, जनक दुला कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुने कहत लखन सन राम हृदय गुणी मानहू मदन दुंदुभि दीनी मनसा विश्व विजय कहा असक फिरी चिते ते ही रा मुख ससी नयन चकोरा पायन जनक दुला, पायन जनक दुला। देखो भैया अब राम जी की लीला देखो श्री सीता जी आई उनके पैजनी के नूपुर की मधुर ध्वनि हुई राम जी ही देखने लगे और लक्ष्मण जी से क्या बोले लक्ष्मण ऐसा लगता है कि मुझ पर काम ने आक्रमण कर दिया मानव मदन दुंधु भी दीन मनसा विश्व विजय कहा कि नहीं अच्छा राम जी यह बातें किससे कर रहे लक्ष्मण जी से पर आपने देखा लक्ष्मण जी बोले बोले ही नहीं जबकि लक्ष्मण जी कहीं भी बिना बोले नहीं रहते पर किसी ने जी से कहा राम जी कह रहे हैं कि काम ने आक्रमण कर दिया है और आप कुछ बोले नहीं लक्ष्मण जी बोले बोलने जैसी बात ही नहीं कहा क्यों नहीं है कहा कि इसलिए यह भगवान की लीला है उन पर काम क्या आक्रमण करेगा मेरे भगवान है मैं उन्हें जानता हूं क्या जानते हो जहा राम काम नहीं जहां काम नहीं राम तुलसी की रही सके रवि लजी एक जहा राम जी है वहां काम हो ही नहीं सकता यही तो लीला है तो लीला देखकर कर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए यह लक्ष्मण जी की दृढ़ता है यह निश्चय और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि काम तो दो में होता है ये दो हों तब तो गिरा अर्थ कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीता राम पद ये नहीं परम प्रिय लक्ष्मण जी उसी बालक भाव से रहते हैं और यही कारण है तुलसीदास जी महाराज उनको बालक ही बताते कैसे आप देखो राम जी ने श्री जानकी जी का दर्शन किया तो सीए मुख शशि भय नयन चकोरा और श्री सीताजी ने राम जी को देखा तो शरद शशि जन चितव चकोरी तो परस्पर दो चकोर दो चंदा तो श्री जानकी जी को चकोरी कहा और राम जी को चकोर कहा तो लक्ष्मण जी को यहाँ तो नहीं पर आगे कहा राम ही लखन बिलोकत कैसे शशि चकोर किशोर कु जैसे लक्ष्मण जी चकोर के बालक हैं किसी ने कहा कि चकोर के बालक क्यों उन्हें माता पिता चकोर चकोरी तो हम तो चकोर के बालक ही हैं लक्ष्मण जी सदा बाल भाव से रहते हैं और इसीलिए श्री सीता जी के कि चरणों के नूपुरों की ध्वनि सुनकर वे तो जानकी माता के चरणों की ही वंदना करते हैं पूज्यपात स्वामी जी महाराज ने कल बड़ा सुंदर संकेत किया था कि लक्ष्मण जी कहते मैं केवल नूपुर जानता हूँ भगवान ने पूछा जब सुग्रीव जी ने श्री जानकी जी के वस्त्र आभूषण दिए तो भगवान ने कंगन लिए और कंगन लक्ष्मण जी को दिखाए और यही कहा कंगन है किसके करके प्रिय बंधु कहो हम हैं न ठिकाने हमें समझ नहीं आ रहा तुम बताओ क्या ये कंगन तुम्हारी माता मैथिली के ही है कंगन है किसके करके प्रिय बंधु कहो हम हैं न ठिकाने तो भैरव भाव भरे प्रभु को तब शेष विशेष लगे समझाने लक्ष्मण जी समझाने लगे कि सेवक जो पद पंकज का वह केवल पायल ही प्रभु जाने ऊपर आंख उठी न कभी वह कंकण कुंडल क्या पहचाने? है यह लक्ष्मण जी है अच्छा एक बात और कहूं भगवान राम जब लंका में हैं, तो प्रभु ने एक दिन योजना बनाई सबका मनोभाव जानने के लिए भगवान ने कहा यह चंद्रमा में श्यामता दिख रही है कह प्रभु ससिमा ससीमा चकताई कहु काह निज निज मति भाई ये चंद्रमा में जो श्यामता है यह क्या है सभी ने अपने अपने भाव से व्याख्या की और सचमुच व्याख्या तो भाव के अनुरूप ही होती है सुना है आज महफिल में, में बड़ी रफ्तार गरी होगी मगर मुंह से वो निकलेगी कि जो दिल में भरी होगी एक आदमी जा रहा था ससुराल अपने मित्र के पास गया मित्र ने कहा वाह क्या ठाट ठाठवाट आज तो बड़े आलीशान कपड़े पहने कहाँ जा रहे हो बोला ससुराल जा रहे तुम भी चलो कह ये कोई ले जाने का ढंग है पहले कहते तो हम भी इतने बढ़िया कपड़े पहनकर चलते और तुम ऐसे ठाट से जाओ हम नौकर से घूमें तुम्हारे साथ मित्र बोला इतना काहे को नाराज होते कपड़े हमारे पहन लो उसने कहा ये ठीक है मित्र से ले देत लेत मन संकन धर पहन लिए कपड़े पर मुसीबत हो गई वो कपड़े तो ससुराल में गए लोगों ने पूछा कि आप बहुत दिन में आए कब से आपकी प्रतीक्षा होती बड़ी खुशी हुई आप साथ में बोला हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे आदमी है हमने कहा ससुराल तुम भी चलो तो बोले कपड़े नहीं है हमने कहा कपड़े हमारे पहन लेना हमारे कपड़े पहने आदमी बड़े अच्छे साथ आए मित्र को इतना बुरा लगा उसको कल्पना नहीं थी कि परिचय इस सीमा तक दिया जाता है एकांत पाकर उसने कहा हम तो जा रहे हैं रखने कपड़े अरे न, ना नाराज को तो तुमने क्यों बताया कपड़ों के बारे अच्छा गलती हो गई हम आविश में बोल गए अब ध्यान रखे मान गया मित्र पर वो तो भीतर भरे थे कपड़े दूसरी जगह बैठने गए पड़ोस में लोगों ने पूछा ये हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे आदमी हैं और ये ही कहने से साथ चले आए और कहते कहते नि, नि, निकल गया बोले कपड़े अब अब याद आए कि नाराज होगा ये अब लोगों ने कहा कपड़े तो बात बदल के बोला कपड़े इन्हीं के हैं इनके खुद के हैं ये कपड़े जो ये पहने हैं इन्हीं के हैं खुद के इन्हीं के अब लोगों ने कहा कि कपड़े तो सब अपने पहनते ही इसमें क्या मित्र ने एकांत फिर कहा कि अब तो मैं ठहर ही नहीं सकता तो बोला अब अब कहे को नाराज कपड़े हमने तुम्हारे ही तो बताए मित्र बोला तो बताए क्यों लोग हमारे बारे में पूछते कि कपड़ों के बारे में बोला अच्छा अब अब नाराज मत हो अब अब मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा मित्र मान गया पर तीसरी जगह शाम को बैठने गए तो लोगों ने पूछा ये बोला हमारे मित्र है बहुत अच्छे आदमी हैं एक ही कहने से आए हमको मानते भी बहुत है लेकिन देखो मैं इनको सब कुछ बता सकता हूं पर माफ करें कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कुछ कहूंगा ही नहीं तो जो भीतर भरा था वो बाहर निकला ऐसे ही राम जी ने पूछा कि चंद्रमा में श्यामता क्या है चंद्रमा में शामता क्या है विभीषण जी बोले हम बताएं? भगवान बोले बताओ विभीषण जी बोले ये राहु ने चंद्रमा की पिटाई कर दी मारे राहु सशि कहे को कोर्मा परी शामता सो राहु ने चंद्रमा को पीटा है चोट का निशान है चंद्रमा को राहु ने पीटा हो चाहे पर विभीषण अभी हाल पिटकर आए तात लात जो खुद क्योंकि चंद्रमा पे पृथ्वी की छाया पड़े चाहे न पढ़े पर यह नए नए भूपति बने राजा बने इनके दिमाग में पृथ्वी छाई हुई है क्योंकि बाली के डर से पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान मारा है नगे घूमते रहे पृथ्वी ऐसी भरी ऐसी भरी ऐसी कि ने ने चंद्रमा चंद्रमा में भी पृथ्वी की की छाया दिख रही है अंगद अंगद जी जी से पूछा बोले बिचारे चंद्रमा का सब कुछ छीन लिया ब्रह्मा काम पत्नी रति के मुख सुंदरता वृद्धि के लिए चिंता के मारे छाती में छेद हो गया उस छेद से आकाश की नीलिमा दिखती प्रगट स्व छिद्र इंदु उर्मा तेहमक देखिए नव पर चंद्रमा का सब कुछ छिना हो चाहे ना छिना हो पर अंगजी को लगता है कि हमारा तो सब कुछ छुन छीन लिया गया पिता मरने पर राज्य भी चला गया भगवान का ठीक है बैठो राम जी से सबने कहा कि आप ही क्यों नहीं बताते राम जी बोले चंद्रमा का भाई विष है उसने इसे हृदय में बसा लिया है उसी की क्षां है अब चंद्र ने अपने भाई को हृदय में बसाया हो चाहे नहीं पर श्री रामचंद्र ने तो अपने भरत भैया को हृदय में बसा रखा है इसलिए चंद्रमा में उन्हें चंद्रमा का भाई दिखता है मनोवैज्ञानिक चित्र है ये पूरा पूरा लेकिन आप आश्चर्य करेंगे सभी बोले यहां लक्ष्मण जी नहीं बोले किसी ने कहा लक्ष्मण जी आप बोलो लक्ष्मण जी बोले मैं नहीं बोलूंगा कहा क्यों नहीं बोलोगे बोले बोलूंगा तो तब जब देखूंगा चंद्रमा को मैं देखते ही नहीं हूँ तो बचपन से नहीं देखा नहीं बचपन से तो देखा लेकिन फिर कब से बंद कर दिया चंद्रमा को देखना आह बड़ा सुंदर उत्तर लक्ष्मण जी ने दिया लक्ष्मण जी ने कहा कि जनकपुर से कहा जनकपुर से क्यों क एक दिन मैं भगवान के संग था पुष्पवाटिका में श्री किशोरी माता का दर्शन करके राम जी आए थे तो राम जी ने उस दिन कहा लक्ष्मण देखो देखो ये जो चंद्रमा उदय हो रहा है ना हाँ। प्राची दि सुहावा पावा लक्ष्मण ये चंद्रमा बिल्कुल सीता जी के मुख की तरह है सीता जी के मुख की तरह है लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिस दिन से श्री राम जी ने चंद्रमा को माता सीता के मुख की उपमा दे दी उस दिन से मैंने चंद्रमा को देखना ही छोड़ दिया क्योंकि मैं तो माता के चरण ही देखता यह लक्ष्मण इसलिए लक्ष्मण जैसा आदर्श चरित्र श्री लक्ष्मण जी जैसा त्याग लक्ष्मण जी जैसा तप लक्ष्मण जी जैसी अहमता ममता से मुक्ति लक्ष्मण जी जैसी निर्विमानता लक्ष्मण जी जैसा सरल समर्पण लक्ष्मण जी जैसी सहजता अन्यत्र दुर्लभ है इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मी मन पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति की रती विमल पता दंड समान भय जस जाता शीर्ष शत्र इस जग का जो अवतरेव भूमि भय तानन सदा सुसानु फूल गए परिपा सिंधु सोमित्र गुना सिंधु सौमित्र गुना इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान के चरणों, चरणों में अर्पित भगवान श्री राम कृष्ण देव के चरणों में बारंबार प्रणाम बड़े प्रेम प्रेमशीले प्रभु का नाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, जे राम। jay na jay jay ram jay na jay jay ram sri ram jay na jay jay ram jay jay ram jay jay श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज गीजे। गीजे। की जय श्री राम कृष्ण भगवान की जय सब संतन की, की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव